अगर इंसान हो तो मेरा कहना है कि अगर गांधी जी को होता तो गांधी जी अपने हाँ, अपने मुंह में हाथ लगा के तस्वीर खिंचवा के रख देते अपने कानों में हाथ लगा के मगर उन्हें बंदरों को उदाहरण दिया गया है तो अगर तुम अपने आप को बंदर मानते हो तो बिल्कुल उसी का आचरण करो अगर अपने आप को इंसान मानते हो तो बुराई को आंखों से खुली आंखों से देखो बुराई को खुले कानों से सुनो और मुख जिस चीज के लिए दिया गया है बुराई के विरुद्ध आवाज उठाओ भगवान मुख को बंद करने की आवश्यकता नहीं है इससे कहीं गलत नहीं होता कि हम बुराई पर हमको जो जैसा हो रहा है अगर चिंतन यही तो लोग चिंतन देते चले गलत हो रहा होने तो हमसे क्या करना कौन रफ्पो है हमें क्या हानि अगर ये चलता रहा तो सब कुछ पतन होता चले आज वो प्रभावित हो रहे कल हम प्रभावित होंगे हमें बुराई को देखना चाहिए और बुराई के विरुद्ध अपने अंदर विचार बनाना चाहिए भाव बनाना चाहिए आवाज उठानी चाहिए और जरूरत पड़े तो हाथ भी उठानी चाहिए हमारे अंदर पड़ेगा मानव है किसी की हत्या हो रही हो अपने आप को आंखों को बंद कर ले किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो हम आंखों को बंद कर ले हमें खुली आंखों से देखना चाहिए कि में गलत हो रहा है और हस्तक्षेप करना चाहिए आवाज उठानी चाहिए अपने मुख्य चाहिए गलत कोई गलत कोई चिंतन दे रहा गलत वार्तालाप कर रहा गलत किस तरह के अपराध करने के रास्ते सोच रहा है हमें कानून में सुनाई दे रहा तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठाए आता तुम इंसान हो तीनों चीजों को खुला रखो तीनों चीजों का उपयोग करो और अगर अपने आप को बंदर मानते हो तो जिस तरह विज्ञान कहता है कि इंसान बंदर के औलादे हैं विज्ञान इसी चीज को मानता है कि धीरे धीरे उनके पूछ घिस गए और इंसान बन गए इस तरह लो के लोग कई बार देव संस्कृतों को नकार देते हैं तुम इंसान हो हम ऋषियों उमरियों की परंपराओं से उनके बंशज हैं देव संस्कृत के उनके बंशज हैं धर्म हमें इस चीज का ज्ञान देता हमारे ऋषि मुनि इस चीज का ज्ञान हमें दे चुके हैं हमको ऋषि मुनियों की बात मानना है इन वैज्ञानिकों की बात नहीं करना जिस आज जिस विज्ञान वाले वैज्ञानिक जिस तरह की बात करते हैं इन विज्ञानों के वो बाप थे जो ऋषि मुनि थे वैज्ञानिकों के हमारे ऋषि मुनियों के बाप जो सामर्थ्य थी आज का विज्ञान उससे कोसों दूर खड़ा है पुष्पक विमान वगैरा सब कुछ पहले सब कुछ थे शब्द बाण थे शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद दे देते दे थे, थे। शब्दों के माध्यम से किसी का भी बड़ा बड़ा अहित कर देते थे एक मिनट में भस्म कर देते थे किसी को ये सब कुछ सामर्थ्य के पास ऋषि मुनियों के पास थी राम को दिव्यास्त्र देने वाले ऋषि मुनि ही थे अतः हम उस ऋषि मुनि के परंपरा के बंशज हैं हम बंदरों के बंशज नहीं हैं। अतः अपने आप को इंसान मानो इंसान योचित उसी तरह के कर्तव्य करो अतः गांधी जी के जो तीनों बंदर थे उनसे उदाहरण सीखो उन्होंने कहा था अगर बंदर हो तो ऐसा कार्य करो इंसान हो तो दूसरे इन सब चीजों को खोल करके रखो और वही कार्य आप लोगों को करना है भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी लक्ष्य की ओर आप लोगों को ले जाना चाह रहा है उन रास्तों को तय करें आज के बाद से क्योंकि अब तक मेरे द्वारा छूट भी एक दो परसेंट व्यक्ति जो गलती करते थे कि कहीं जहां से दीक्षा भी ले जाते उसके बाद फिर नफा करने लगते थे आज से मैं संकल्प लेता हूं कि यदि मेरा कोई दीक्षा ले जाने के बाद किसी प्रकार का, मैंने छूट दिया है सौंफ इलायची लौंग काली मिर्च बुरेठी वगैरह इन चीजों का जिनका आपको लाभ मिलता है उन चीजों से हम दूर होते चले जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य लाभ को देते हैं मिफरी काले मिर्ची इस तरह की जो चीजें हैं मगर यदि आप तंबाकू गुटखा, पान सुपारी इस तरह के आगे प्रकार के नफे किसी प्रकार करते हैं तो जिस दिन से आप कर ले उसी दिन से मान लेना कि मेरे शिष्य और गुरु का रिश्ता उस दिन से आपने खंडित कर दिया है यह तो ऐसा अपराध ना करें अगर अपराध ऐसा कर बैठते तो आप मान लेना कि आप मेरे शिष्य नहीं है और उसके लिए क्षमा एक ही गलती से कही एक आध बार कर जाए तो रास्ता वही आएगा कि मां के चड़ों पे आए और मां के मूल ध्वज में 11 बार कान पकड़ के उठे बैठे कि मैंने बुझ गलती हो गई दोबारा नहीं करूंगा तभी मेरे वे रिश्ते जुड़ पाएंगे संगठन के सदस्य यदि किसी व्यक्ति को ऐसा देखते हैं कि वो नशा करता है मांस का भक्षण करता है और फिर भी रक्षा कोच गले में डालता है तो अगर उनकी इस, उनकी स्थिति हो तो वो रक्षा कोच उनसे छीन ले रखा ले बताकर रख ले या तो मुझे जानकारी दे मेरे द्वारा रक्षा कोच रखवा लिया जाएगा का नियम है क्योंकि मैं परिवर्तन चाहता हूं जब तक हम बदलेंगे जब हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा हमें धीरे-धीरे सुधार करना है उन सभी बातों में धीरे धीरे हमको सुधार के लक्ष्य की ओर बढ़ना है जब तक आप उन बिंदुओं में विचार नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं आएगा अपनी आवाज को धीरे धीरे उठाना सीखो धीरे धीरे बिंदु एक संगठन बहुत बड़ा लगा धीरे धीरे न्यू डाल रहा हूं उसी प्रक्रिया मैंने फतेहपुर जिले को पहले चुकी मैंने कहा जन्म से ही मैंने कहा प्रारंभ करो ज्यादा सर्वोत्तम होगा जिस तरह आश्रम को मैं प्रतिबंधित रखता हूँ कि बड़ा सा बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए मंत्री मिनिस्टर कोई भी हो अगर वो आकर के यहां नफा करना चाहता है तो पहले प्रेम से एक बार समझा दिया जाता तो है भैया सीधे यहाँ से चले जाओ ज्यादा अच्छा होगा या तो नफा छोड़ दो यहाँ आ जाओ जब तक नफा अपने घर में करना अलग बात अगर नफा करना तो आश्रम से बाहर जाना पड़ेगा इस तरह एक जन्म स्थलित प्रति मेरा करता मैं न्यू हिफे डाल रहा हूँ मैंने फतेहपुर जिले को पहले रूप से चयन किया वो प्रपत्र तैयार कर दिए गए हैं कि नफा मुक्त में जन जागरण अभियान को गति दे दी जाएगी इस तरह धीरे धीरे करके अनेकों जिलों को लिया जाएगा जो लक्ष्य उसको धीरे धीरे नहीं बढ़ा जो जो मैं वो पात्रता समाज में आती जा रहे उन कदमों में एक एक कदम बढ़ाता चला जा रहा हूं मैंने वहां का एक निर्धारित समय रखा पत्र कल बटरपुर के लोगों को मिल जाएंगे क्योंकि जिन क्षेत्रों की जरूरत है उसके बाद अन्य जिले के लोग भी जाएंगे जहां संगठन के अधिक अधिक संगठन का गठन व्यवस्थित क्रम चल रहा है वहां भी धीरे धीरे नफर पहले चूंकि हमको एक क्रम से हमको उच्छलता के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना समाज को लेते हुए बढ़ना है मैं सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान पूरे फतेहपुर जिले में चला रहा हूं सभी फतेहपुर जिले के बुद्धिजीवी वर्गों का सहयोग चाहूंगा वहां के सभी क्षेत्र वालों के मेरे सदस्य संगठन के डोर टू डोर जाकर संपर्क करेंगे उन्हें बताएंगे नफे के अवगुणों के उन सब्जियों के बारे में और उनका हस्ताक्षर लेंगे उनके इस चीज में अभियान में उनका सहयोग मांगेंगे और फिर धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि जिले को नशा मुक्त घोषित करें इस तरह धीरे धीरे एक जिले फिर दूसरे जिले फिर प्रदेश को हम शासन को बाध्य कर देंगे कि वो हमारी बात मानेगा इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि शासन जानता है कि नशे का, का नशे से कितना पतन होता है शराब समाज के लिए नुकसानदायक है विज्ञापन भी इसके लिए लगाएंगे शराब मत पियो बीड़ी मत पीओ सिगरेट मत पियो मगर उन्हीं शराब और गांजे की सरकार ठेके देती है तो अगर उन नेताओं मंत्रियों, मंत्रियों मिनिस्टरों को प्रधानमंत्रियों को अगर वो इतने भ्रष्टाचार में गर्त में गिर चुके हैं इतने पतन के गर्त में गिर चुके हैं इतने आवरण उनके ऊपर पड़ चुके हैं कि उनके बुद्धि विवेक में नहीं आ रहा कि हम खुद के जिस पद में बैठ करके हम समाज हित की बात करते हैं देश हित की बात करते हैं भारत के सम्मान की बात करते हैं और हम खुद ठेके उठाते हैं उस अपराध से उनको पहले सचेत किया जाएगा कि सचेत हो जाओ या तो हमारी बात मानो नहीं मानोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे धरातल को भी खिसका दिया जाएगा राजनीति संगठन का लक्ष्य नहीं है मगर मैंने कहा समाज के बीच में जरूरत पड़ने पर मैं समाज के बीच से राजनीतिक क्षेत्र पर भी लोगों को बढ़ाऊंगा हम संगठित हों किसी क्षेत्र में हमारे अगर दस सदस्य हैं तो दस सदस्य संगठित होकर अगर संगठन की आवाज आती है तो एक आवाज में वोट रखें एक जगह पर एक आवाज में एक आवाज जो कि मेरा लक्ष्य का साथ धीरे देड़ धीरे कर रास्ते जिन व्यक्तियों पर मेरा विश्वास उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा जिन क्षेत्रों में लोग जनप्रतिनिधि हैं समाज में पहले से हैं, अगर वो संगठन की विचारधारा पकड़ लेते हैं संगठन का सहयोग चाहते हैं तो संगठन का सहयोग उनको भरपूर दिया जाएगा क्योंकि हमें उनसे दूर रखे हमें ज्यादा अच्छी बात होगी राजनीति एक जैसा दलदल है उसमें हम बाहर से जितना सपोर्ट करके सुधार कर सकते हैं उसमें हमारे सदस्य जाकर हो सकता है वो भी कुछ लिप्त हो जाए मगर मैंने कहा मैं जिन क्षेत्रों को लोगों को बढ़ाऊंगा अगर वे लिप्त होंगे तो उनको सुधारना मैं जानता हूं मगर पहले हमें जो राजनीतिक में है उन्हीं को कहना है कि शक्ति का या सम्मान करो सकती तुम्हें धराफाई भी करेगी हो सकता को और आपको बढ़ा रहा हूं। मेरे है और उनका परिवर्तन समाज में धीरे धीरे आएगा संगठन को उस बिंदु की ओर धीरे धीरे ले जा रहा हूं धीरे फतेहपुर को मैंने जनजागरण अभियान में पहले फतेहपुर से शुरुआत की है अन्य क्षेत्रों अन्य प्रदेशों को भी लिया जाएगा शासन को एक ने अन्छे एक दिन बाध्य किया जाएगा कि शासन आपकी बात को मानेगा कि हमारे लिए हित कार्य क्या है हमारे लिए हितकारी क्या है नफे और भांग के शराब और भांग के ठेके उठाए जाते हैं हमको शराब पिलाई जाती है हमारे समाज के बच्चों को पतन किया जाता है अपराध तो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे उन चीजों के लिए मैंने फतेहपुर से शुरुआत किया है फतेहपुर में हस्ताक्षर अभियान चले गए तीव्र गति से उसके लिए पूरे प्रपत्र तैयार करा दिए गए हैं चिंतन भी करा दिए गए हैं जितने समय में वो हस्ताक्षर अभियान डोर टू डोर पूरे जिले का हर घर घर का कंप्लीट होगा उसके बाद आगे धीरे धीरे उसके आगे क्रम चलेगा उस तरह अन्य जिलों में धीरे धीरे क्रम बढ़ाए जाएंगे तो इस संगठन के जो लक्ष्य हैं, उनसे समय समय पर आप अवगत होते रहेंगे पत्रिका के माध्यम से भी अवगत होते रहेंगे मैंने बार बार जीवन में मेरा स्पर्श भी नहीं कर गया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र कभी भी अपने आप को जोड़ूंगा मेरा सिर्फ मार्गदर्शन एक ऋषि हूँ ऋषि तो मार्ग मेरा जो समाज का मार्गदर्शन मेरा कर्तव्य बनता है उसका भक्ति मानव कल्याण संगठन का मैंने गठन जनहित के लिए किया राजनीत के लिए नहीं मगर अगर जहां आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि या तो राजनीति के लोग अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास रास्ता बचेगा क्या एक ने एक दिन ठोकर मार के उन्हें नीचे गिराना ही पड़ेगा वक्त कितना ही लग जाए हम आगे बढ़ें एक है एक से दो बढ़ेंगे हम धीरे धीरे अपने विचार चेतना तरंगों को फैलाना शुरू करें धीरे धीरे आपके अंदर औसकती आएगी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और समाज को बदल करके रख देगी हम न्यू डालना शुरू करें माँ का आशीर्वाद हमारे आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है उन प्रमुख हम लेकर चलेंगे रास्ते आगे चलेंगे एक एक सूर्य के जो मेरे द्वारा आरतियां कराई जाती है उन्हीं से आपके चिंतनों को जोड़े जाते हैं मैं अपनी चेतना तरंगों आपके अंदर समाहित करता हूँ आपको एहसास नहीं जब मैं विश्वास नहीं आता बैठा रहा सालों बैठा रह सकता चिंता देता हूँ जब तक इसके मगर जब आपको पूर्णत्व आशीर्वाद अंतिम आशीर्वाद देख करके जाता हूँ तो एक पैर कहाँ पे रखना है रखना भी मेरे लिए मुश्किल पड़ता है जाकर किस तरह मुझे अखड़ना पड़ता है शरीर में किस तरह तड़पन आती है क्योंकि जब व्यक्ति अपनी चेतना चुकी पूर्ण भरा होता लेकर उसको रिक्त करके अपने पूरी जाता है। चेतना तरंगों को फिर शांत करना पड़ता है अपने आपको फिर धीरे धीरे ऊर्जा को लेकर बैठना पड़ता है कितने मिनट चुकी ऐसा नहीं होता कि एक बार मैं चेतना को जागृत कर लू तो चौबीस घंटे उसी वातावरण में रहू अपने लिए लाभ लेने के लिए चौबीस घंटे रहा जाता है किस तरह के वातावरण में अगर समाज को किस तरह देना तो कितने बार हमको शरीर को सूने ले जाना पड़ेगा कितने बार चेता इस तरह के उतार चढ़ाओ शरीर के लिए कई बार नुकसानदायक होते हैं उन्हीं क्रियाओं मेरे एकांत की क्रियाएं चलती रहती हैं। मैं आपसे बात भी कर रहा हूं मगर मेरा बाहर में दस प्रतिशत आपसे जुड़ा हुआ हूं मगर आपकी आत्मा से नब्बे चेतना तरंगे जुड़ी हुई है सूक्ष्मता मेरे शरीर में है शून्यता आ जाती है जिस तरह मैं कहता हूं चालीफा पाठ वगैरह में जाता हूं वहां जाकर के जब मैं उठता हूं तो मेरे लिए कष्टदायी क्षण हो जाते हैं उसी तरह मैं यहाँ बैठा हूँ चेतन बैठा रह सकता हूं मगर जब यहाँ पे चिंतन देना आपके प्रति चेतन तरंगों को धीरे धीरे रोक रोकूंगा जब यहाँ पे उठ करके जाना शुरू करूंगा तो कहां पे पैर फिर चालीफा पाट के जब पूर्ण कर लेता हूं तब कहीं जाके थोड़ी सी आरती जब वहां तब थोड़ी सी कुछ राहत मिलती है ये सब क्रम है मैं अगर कष्ट उठा रहा हूँ तो आपके लिए उठा रहा हूं आपको एहसास ही नहीं कि मैं अपने शरीरों को किन कष्टों में ले जा करके आपको जो देना चाहता हूँ अपने अस्तित्व को मिटाना चाहता हूं मैं चाहता हूं मेरे सिर्फ सामर्थ्यवान बने समाज सेवक बने उनके अंदर वो सामर्थ्य अंदर वो चेतना तंग है तो जितना वो धीरे धीरे तो भरो बूंद बूंद से घट भरता है उन क्रमों को धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो आप लोगों की नाना प्रकार की जिज्ञासाएं होती इस बनकर पत्रिका के माध्यम से अनशुरों के को धीरे धीरे करके दूर करने का प्रयास करूंगा कई लोग होता है भंडारे का भोजन करते हैं या का भोजन करते हैं मैं सभी जाति धर्म संप्रदायों का छुआ भोजन बनाया भोजन कर लेता हूं भंडारे का भी भोजन करता हूँ चूँकि सायंकाल एक समय भोजन लेता हूं। इसलिए घर में कई बार जबकि ना मुझे गर्म रोटियाँ मुझे तो बार बार कहा जाता है मेरे लिए जैसी रोटी रहा कर वैसे बना के दे दो मैं कभी आता, नहीं कभी आता मेरे द्वारा कहा जाता है मेरे लिए गरम रोटियाँ बना के दी जाएँ कैसे दी जाए मगर एक जो शिष्यों का भाव रहता है कि अलग से तुरंत वहाँ पर बना करके जी पता नहीं गुरु जी कितना टाइम भोजन करेंगे उतने टाइम रोटियाँ फेंक करके दो रोटियाँ मेरा भोजन है थोड़ा सा चावल ले लेना मेरा नृत्य का भोजन है या चावल नहीं लिया तो वो रोटियाँ जो शायद आपकी एक रोटी के बराबर में तुलना में सब चारों रोटियाँ जाएंगी मुझको उसके दो कौर बनाने में सोचना पड़ता है एक और में ले लूं कि दो में लूं बहुत सीमित मेरा भोजन है मैं सभी जाति धर्म संप्रदायों का सिर्फ सफाई और स्वच्छता को पसंद करता हूं यह प्रारंभ से बचपन से लेकर आज तक मेरे घर के सदस्य भी जानते हैं मेरे दोस्त मित्र भी सभी जानते हैं मेरे ब्राह्मण मित्र कम रहे होंगे दूसरे कास्टों के लोग ज्यादा मित्र रहे और मैंने सभी जाति धर्म संप्रदायों का भोजन तब भी करता था आज भी करता हूं इससे मेरा कोई धर्म नष्ट नहीं होता और ना किसी का धर्म नफ्ट होता है अगर ऐसा कोई करता है तो कहने वाला छूना सा नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना शायद उसी उस में कुछ लोग आज भी यहां बैठे हुए जिनको जानकारी होगी जब मैं पूरा करके पूरा मेरा यज्ञ पूर्ण हो चुका था ग्यारहवें दिन का उसके बाद एक सफाई करने वाला जिसको जात से जिसको सफाई करते हैं सदस्य संबोधित करते थे वो वहां बेचारा सफाई किया करता था लगातार सफाई लोगों की गंदगी साफ करने की ड्यूटी में उसको लगा हुआ था वैसे इस तरह के अपराध हैं जिस तरह इन चीजों से बचना चाहिए हर व्यक्ति को अपनी साफ सफाई अपने यहाँ भी लैट्रीन आदि सफाई करने के लिए सभी शिशु कह दिया जाता तो है अपने आप सफाई करें यह क्रम है हमको जाति चुके वो ग, आज जात वगने लगी मगर मैंने कहा सतमार्ग में चले मुझे अगर कोई मेहतर शब्द संबोधित करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको ज्ञान पक्ष को लेकर कर्म पक्ष को लेकर मैं उसी तरह उसको स्वीकार करता हूं कि शब्द बुरे नहीं होते हम उन भावों को लेकर क्योंकि समाज उस तरह के भाव बना चुका है उसी तरह छुआछूत करना उसी तरह भाव पैदा करना इसलिए वो अपने आप को भी ये मानने लगे हैं कि साध हमारे ऐसे शब्द को संबोधन किया जा रहा है सभी लोग नजदीक आकर के प्रणाम कर रहे थे प्रमुख कार्यकर्ता अपने शब्द में जा रहा था वो जरा दूर से करके जल्दी जल्द में देख रहा था कि दूर से वहां पर हाथ पर चुके उसको पहचान चुका था कि कौन सफाई करता हाथ पर धुला जल्दी जल्दी हाथ पर धुल करके आशीर्वाद लेने के मेरे और बड़ा दो चार कार्यकर्ताओं उसको रोक दिया देखा था कि अभी तक तो लैट्रिन सफाई कर रहा था गुरु जी के तरफ स्पर्श पर, करने के लिए चला आ रहा है मैंने उसको बुलाया मैंने का उसको चरण स्पर्श करने दो मैंने कहा मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, ये उनके लिए फर्क पड़ता है जो अपूर्ण है यह व्यवहारिकता मेरे जीवन से बचपन से जुड़ी हुई आज तक सभी को मालूम है कोई एक दो की बात नहीं कर रहा कराए एक दो घटना में दे रहा हूँ कि मेरे जीवन के साथ सबसे जुड़ा हुआ है मैंने ना कभी छुआछूत मानता हूं ना भेदभाव मानता हूँ सब मानो हैं हम आप सभी हम अपना काम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं कोई आर्थिक रूप से संपन्न है कोई किसी पक्ष से संपन्न है और उनको और तो हमें और ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारी सेवा कार्यो में लगे हुए हैं आज भी अगर आश्रम में जो मजदूर कार्य उनको मालूम होगा आप लोग आते हैं कई बार आप लोग मालूम होगा मैं किसी जगह कार्य देख रहा होता हूँ आप लोग को वापस भेज देता हूं मेरे सिर्फ आप लोगों को वापस भेज देते हैं उन्हें चरण स्पर्श करने के लिए नहीं आना मगर मेरे मजदूर वर्ग में जो काम करने वाले यहाँ लगे रहते हैं मैं बर्फ उनके पास जाता हूं और अगर नहीं करा रहे होता तो चौहान कोई बार होता तो गाड़ी यहाँ पे रोको या मैं खुद जाता हूं उनको बुला लो क्या तो चरण स्पर्श कर लें उनको बुलवा के अपने चरण स्पर्श करवाता हूं के गुरु की भावना के सच्चे फल अधिकारी है। है उसी से उनका जीवोपार्जन होना मगर फिर भी वो मुझे मानते हैं आते है उसी तरह यहाँ के गुणगान फिरते रहते शाम को दिन भर परिश्रम करते हैं स्वाम को बेचारे हाथ पैर धुलकर नहीं भी स्नान करते तो शाम को हाथ पैर धुल करके आकर उसी तरह नमन करते मेरे चरण स्पर्श करते हैं सौभाग्य से प्रकट ने हम मुझे अपना कार्य करने के लिए भेजा है आपको अपना कार्य करने के लिए भेजा है उनको भी अगल बगल इसीलिए बसा दिया है कि उस आश्रम के निर्माण कार्य में सहायक सिद्ध हूं कण कड़ प्रकट का एक दूसरे का पूरक है उसको हमको केवल समझना चाहिए जात भेद को पूरी तरह से मिटा दे उनको दूर करने का प्रयास करो मैं जानता हूं कि इतनी जड़ें मजबूत होंगी तत्काल नहीं होंगे प्रयास तो करो आपका गुरु तो एक प्रतिशत जब से होश संभाला तब से कर रहा है मेरे घर में लोगों को मालूम है कि मैं अपने मित्र गिलवाके जाता हूं घर में पहले का जबकि ब्राह्मण परिवार मैंने जन्म लिया था वहां भी एक छुआछूते सब कुछ था अगर कोई मेरा दोस्त है कह देता था थाली धुलने के लिए कहना अगर धुलना हो तो धुल देना नहीं मैं खुद धुल दूंगा परिवार के अनेकों महिलाएं आप सदस्य ऐसे बैठे जिनको मालूम इन चीजों को कि कभी हम हमेशा कहते मेरे कभी दोस्त से थाली धुलने के बाद मत कह देना वो मेरे साथ बगल में उसी तरह आया बगल में बैठ के भोजन करेगा मेरे जाने के बाद तुमको जो कुछ करना हो करना थाली तुम्हें ना धुलना होगा तो मैं थाली खुद धुल दूंगा जाकर और सब लोग मेरी बात मान लेते चूंकि शुरुआत ऐसा कुछ था मैं शुरुआत ऐसा जीवन जीता छोटा जरूर था मगर बड़े लोग जब मैं इस धर्म मार्ग नहीं आता तभी मेरी बातों को मानते थे तो इन सब चीजों को थोड़ा देने जात भेद को मिटा दो संगठन का जो प्रति बहुत लक्ष्य संगठन के साथ जुड़े हुए हैं धीरे धीरे अगर परिवार तो जिस तरह होटलों में सब जगह कर लोग तो एक बेचारा जो गरीब है उससे छुआछूत की बात करोगे एक वही अगर अधिकारी के पद में बैठा तो उसके पैर पढ़ लोगे जाकर तो के प्रलोभनों के लाभ छोड़ दो सबको संभव अधिकारी है तो भी उसी रूप से लो अगर चपरासी भी है तो भी उसी रूप से लो भेदभाव जात के आधार पर बिल्कुल मिटा दो घर के लोगों को धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करो समझाने का प्रयास करो प्रयास किया जाता सब कुछ संभव है आज मेरे सभी भाई उसी तरह मानते हैं परिवार उसी तरह मानता है, में मेरे तो उसी तरह नियम लागू होते हैं सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग अंदर जाते हैं भोजन बनाते हैं भोजन खिलाते है, सब कुछ उसी प्रक्रिया चल रही है जातिता कहीं मुझे स्पर्श नहीं कर गई चालीसा पाठ में जो कार्य देखता है रामस्वरूप विश्वर्मा है जनरेटर आज जो कार्य करता है लालता पटेल है चौहान आप खुद देखते हैं चौहान जो, जो सबसे मेरे आश्रम का सबसे नजदीकी मेरा प्रिय शिष्य है यह मेरे लिए रत्न समान है मेरे हृदय में वास करते हैं अनेकों शिष्य में किस किस शिष्य का नाम गिनाऊं? अनिल पटेल स्टाल की पूरी जिम्मेदारी कभी मैंने कहा जो, जो भी पैसा स्टाल से भी आता है आपने सोचिए मेरे प, जे बजा वो समाज कल्याण में ही लगता है अगर उस आंशिक किस तरह का लाभांश भी आता है तो समाज कल्याण आपके भंडारे में लगता है आपकी व्यवस्थाओं में लगता है एक छोटा सा लड़का है अनिल पटेल लाखों रुपए आता जाता है शुरुआत से आज दस साल 11 साल हो गए होंगे कभी एक रुपए का हिसाब नहीं लिया गया होगा विश्वास है अगर मैं चाहता तो मेरे परिजन भी उनको भी जिम्मेदारी दे सकता था कभी आशीष शुक्ला राजू से आप पूरी तन्मता से यहां कार्य करते हैं बचपन था पिताजी के बाद आप धीरे धीरे करके व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उन चीजों का निर्वहन कर रहे हैं नौकरी थी नौकरी को छोड़ करके अगर आज इन कार्यो में धीरे धीरे करके संगठन की विचारधारा ग्रहण करते अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं हर कार्यकर्ता यहां अपने अपने कार्य कोई यहां लिप्तता के लिए नहीं बैठा संतोष आदि है जो यहां सब अपने कार्यों में लाइट व्यवस्था में रिष्टे, रिश्ते जुड़े हैं मगर ऐसा नहीं रिश्ते नौकर कार्य करता है कार्य करता है मैं सभी के लिए कार्य बैठे हुए सभी के लिए जिम्मेदारी बैठी हुई यहां कोई ऐसा आराम भोगने के लिए मेरा शिष्य नहीं रह रहा मैं शिष्य पर विश्वास करता हूं शिष्य पर विश्वास करते हैं कई बार कई शिष्य कहते हैं हम कुछ गुड़ चढ़ों में दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं भेंट चढ़ाने के लिए तो भेंट की जरूरत नहीं पहली चीज तो आप भेट इतनी जरूरत करा कि आप यहाँ चाय नाश्ता करना हो खाना पीना हो खाते पीते आओ और खाते पीते जाओ उतना पैसा जेब में रख लिया करो मुझे कुछ बेथा हुआ जब कई बार कुछ गरीब व्यक्ति आते हैं मैं देखता हूँ वो दस बीस रुपए निकाल मेरे चढ़ा तो जानता हूं कि, कि हो सकता है पूरी यात्रा उनके लिए किराया ये किसी तरह बचा कर रखा हो तो जिसके पास हो वो देने की प्रवर्ता रखा तो ऑफर में चढ़ा सकता किसी प्रमुख कार्यकर्ता को दे सकता है केवल इसी के लिए मेरे पास आओ तो मुझे बहुत बुरा लगता है गरीब व्यक्ति में बार बार कहता हूं भाव को न रखा है दूसरा चढ़ा रहा पैसा तो मैं चढ़ाऊ मैं परफेक्ट रहता हूं आप लोग खाओ पियो आराम से रहो इसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं आपके पास अगर जब कोई इच्छा पड़े बचत हो आपने कोई संकल्प ले रखा तभी आप यहां पर चढ़ाएं जितना हो आप दूसरे को देखे दूसरे ने गुरुदेव जी चढ़ पचास रुपए चढ़ाया तो हम अगर एक रुपए चढ़ा रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं हम पचास रुपए वाले को पिता में ध्यान नहीं देता मगर एक रुपए को मैं सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं मगर वो पात्रता आपके अंदर हो जिसके अंदर जो पात्रता वो कर रहा है जिसके पास हजार देने की पात्रता हजार दे रहा है जिसके पास लाख देने ये जो कुछ भी चल रहा है समाज के सहयोग से चल रहा है माकी कृपा और समाज के सहयोग से चल रहा है और चलता रहेगा उसके लिए खुले मन से आओ खुले मन से जाओ इस चीज के लिए कोई जरूरत नहीं पा जब कोई व्यक्ति आकर के मेरे पास ही आकर खड़ा होकर जेब से पैसा निकालने लगता मेरे, मुझे बुरा लगता है मैंने बार बार बता रखा है तुम करोड़ रुपए निकाल करके भी रख रहे हो मेरा समय उस करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती होता है आता है अगर कुछ समर्पित करना हुआ करे तो पहले से हाथ में ले लिया करो उस समय जब आकर एक मिनट तो हमेशा कार्यकर्ता हटा देते होंगे आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आप चाहे जितना पैफा निकालो चाहे एक मिनट के अंदर कार्यकर्ता हटा देंगे क्योंकि पैसे के लिए मैं समय दूं ये मैंने पहले क्या रखा कि पैफे के बल पर मेरा समय बिकाऊ नहीं है आप भेंट चढ़ाना चाहते तो चलते चलाते आपने भेंट चढ़ा दी आपका पक्ष है वो भी समर्पण के भाव से यहाँ जो कार्य चल रहा है उसमें सहयोगी बनने के भाव से कि हमारा सौभाग्य हो जाए अगर हमारा धर्म यहाँ लग जाए मैंने जो आह्वान किया कि दुर्गा चालीसा का जो स्थायी भवन बनेगा उसमें जिनके अंदर पात्रता हो सहयोग दे जिनके अंदर पात्रता नहीं हो उसी तरह उस भवन का लाभ लेगे मेरे लिए सभी लोग एक समान एक बराबर है मगर एक क्षण अगर प्रणाम करने के वक्त भी कोई जेब से पैसा निकालने के लिए वक्त ले लेता है तो मेरे कार्यकर्ता हमेशा उसको हटा देते हैं उस समय आप लोगों को बुरा ना लगा करें क्योंकि मेरे ये चूंकि निर्देशित रहते हैं कि पैसा देने के लिए तो मुझे बुरा लगा है। मैं इंतजार करूंगी कोई पैसा जब से निकाल कर मेरे चरणों में रख रहा है मैं दूसरे साथ उस समय तो और आपको मौका दे देंगे कि हाँ पैसे निकाल लेने दो तो चढ़ा लेने दे मेरे लिए पैसे ज्यादा समय महत्वपूर्ण होता है जितनी देर तुम पैसे निकाल उतनी देर में चार शीस और चरण स्पर्श कर लेंगे धन जितना मां की कृपा से आना वो उसको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी वो लक्ष्य चलता रहेगा मेरा कर्तव्य को अवगत कराना कार मेरे अपनी गति से चल रहे हैं उसी तरह है। मेरा धर्म है कर्तव्य के आपको अवगत कराना आपका सहयोग लेना आपको सहयोग लेकर आगे बढ़ाना अंत में छठ में मैं अपना सब लक्ष्य रख चुका हूँ मेरे सब विचार पूर्व में दिए जा चुके हैं अर्था मेरा बार बार आपको पूर्ण आशीर्वाद है उन्हीं क्रमों से आरती को रंग बढ़ेंगे आरती करेंगे और उसके बाद जो आगे के क्रम होंगे शिष्यों के द्वारा निर्देशन आप लोगों को मिलते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ बोल जाता माते की, की जय